इसमें हम लोग चतुर्थ अलाता शांति प्रकरण का का बीसवा पूरा हो गया था आज एक का देखेंगे बीस पूरा हो गया था ना? न आगे इक्कीसवा कार्य के लिए यत पुनर् अन्य पक्षम प्रतीक्षिपद भी वस्तुनो ज्ञापिता इति उपक्षिप्तम हेतु दृष्टांतो अत्र परीक्षक उपक्षि अर्थात जो में है हेतु नी साध्यसमो हेतु सिद्धौध्युज्यते श्लोकमित आता हेतु हेतु शब्द का अर्थ यहाँ दृष्टांत है हेतु शब्द से दृष्टांत क्यों लेंगे टीका में कहा कि मित्र हेतु शब्द से मुख्यम अर्थ त्यक्वा गौण अर्थ गृह उसके लिए टीका में उत्तर दे दिया था प्रकरण सामर्थ्या तो क्यों कहते हैं भाष्य में कहे प्रकृतो व ही दृष्टान्तो न हेतु यहाँ दृष्टान्त का ही बात चल रहा है दृष्टान्त दे दिया था ये बीज और अंकुर तो बीज अंकुर स्वयं ही संदिग्ध है उसमें कार्य कार्यकरण भाव तो दृष्टांत ही स्वयं संदिग्ध है तो वो साध्य की सिद्धि कैसे कराएगी? इसलिए हेतु शब्द से हे दृष्ट मतलब हेतु शब्द से दृष्टान को लेना है अच्छा आगे है। यत पुनर्य पक्ष प्रतीक्षिपत भी अन्य अन्य पक्ष नया पक्ष का सांख्य न्यायिक पक्ष का निराकरण करके अजातीर वस्तु तो ज्ञापिता तो अजाति है भूतम न जायते किंच न जायते इस प्रकार कहा था तो ये अजाती अर्थात किसी की वास्तव जन्म नहीं होता इति ज्ञापिता ऐसे कहा गया परीक्षके उपक्षिप्तम परीक्षक के द्वारा ये कहा गया था परीक्षक अर्थात विचार करने वालों के द्वारा ये कहा गया था अभी पूर्व पक्ष कहता है तथम तत्र कथम अजातीर वस्तु तो ज्ञापिता अभी अजाति वस्तु तो कैसे ये अर्थात सिद्ध कैसे हुआ परस्पर प्रतिक्षेप एक दूसरे का सांख्य और वैशेषिक परस्पर का मत का निराकरण करने से वस्तु तो अजाति कैसे हो गया ये अभी पूछ रहा है पूर्व पक्ष श्लोक में परा पिज्ञान मजाते हे जायम धर्म कथम पूर्व न गृह्य पूर्वा पूर्वापरा पिज्ञान अजाते जायमानाद ही धर्म कथम पूर्व न गृह्यन जैसा है तो सिद्धांत कहता है कि पूर्व पर का ज्ञान आपको नहीं है तो हेतु और फल धर्मा धर्म और शरीर ये दोनों में कौन पूर्व कौन पर ऐसा आपको निश्चय नहीं है अगर पूर्वा पर निश्चय नहीं है तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा यही हो गया कि आजाति क्योंकि आप बता नहीं पा रहे यही आजाति का परिदीपकम ज्ञापकम तो ये आजाति को पता है जाती होता जन्म नहीं क्यों कहते जन्म अगर होता तो कौन पहले था कौन बाद में आया ये आप नहीं कह पा रहे हैं और जायाना वही धर्मांत कथम पूर्वम न गृह पूर्व पक्ष कहेगा कि कार्य उत्पन्न होता है दिखता है ना सिद्धांत कहते हैं कि अगर कार्य उत्पन्न होता है आपको दिखता है तो कारण भी आपको दिखना चाहिए नहीं तो किससे उत्पन्न हो गया ये तो सिद्धांत कहता है कि जायमान्त भाई धर्मार्थ धर्म अर्थात कार्य कार्य जो उत्पन्न होता है अगर उसका ज्ञान आपको होता है प्रथम पूर्वम पूर्वम अर्थात कारण कारण का ज्ञान कैसे नहीं होगा अगर आपको घटो उत्पन्न हुआ ऐसे पता चला आप ये भी देखेंगे कि ये घट कहाँ से बना तो आपको कारण मिट्टी का भी ज्ञान होना चाहिए आप बता नहीं पा रहे है अभी कौन कारण है कौन कार्य इसलिए आपको दोनों का ही ज्ञान नहीं हो रहा है� धर्मात्मात्म वो तो था यहाँ जायमान भाई धर्म धर्म अर्थात यहाँ कार्यलिका में कार्य गृहमाण कार्य गृहमाण हो रहा है तो होने से इसी का उत्तर दे रहा है उत्तरार्थ में जायमान भाई धर्मांत अर्थात धर्म हो गया कार्य कार्य तो जन्म हो रहा है पूर्व पक्षी कह रहे कार्य तो जन्म हो रहा है कार्य से गृहमाण अजातीर असिद्धा कार्य तो उत्पन्न हो रहा है तो इसलिए अजन्म कैसे कहेंगे जन्म तो, रहा तो, कह रहा तो, तो का हो रहा है कि आशंख्य सिद्धांति कह रहे हैं कारणस्या तरह ही ग्राह्य अगर आपको कार्य का ग्रहण हो रहा है तो कारण का भी ग्रहण होना चाहिए पर कारण का ग्रहण होता है तो इतर इतर आश्रय आश्रयात इतर तरह आश्रय क्यों है कहते हैं कि आप घट को कार्य क्यों कह देते हैं कहते हैं मिट्टी उसका कारण है ये मिट्टी को कारण क्यों कहते हैं क्योंकि घट उसका कार्य है ये जो कार्य कारण इस प्रकार के एक संबंध बैठाते हैं सिद्धांति कहते हैं कि यही अन्य आश्रय ग्रस्त अर्थात तो इसको कार्य मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसको कारण पहले मान लिए कभी तो जाकर के इसको कार्य कहते हैं तो एक हेतु मानने से एक फलो आप कहते हैं और इसको फल क्यों कहेंगे कहेंगे हेतु है ये हेतु क्यों है क्योंकि इसका ये फल है ये परस्पर ऊपर निर्भर करते हैं इसको बारह नंबर टिप्पणी में दे दिया इतर तरह श्रेयादिति कार्य कार्य जो होगा वो कारण के द्वारा निरूप्य होगा कारण ज्ञान के बिना कार्य कार्यत्व से गृहमाणत्व तो अनुपपत्ते। अगर कारण का ज्ञान नहीं होगा तो कार्य का ज्ञान भी नहीं होगा कारण का ज्ञान तो होना चाहिए हाँ कारण प्रत्यक्ष होगा ये बात नहीं है जैसे शब्द हो गया कार्य इसका प्रत्यक्ष होता है किन्दु उसका कारण हो गया आकाश आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता है कारण प्रत्यक्ष होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है किंतु हमको निश्चय होना चाहिए किसी भी उपाय में कि यह कारण है तो कार्य अगर ग्रहण हो रहा है तो कारण भी ये ग्रहण होना चाहिए कारण ग्रहस्य आवश्यकत्वम एवं कारण कारणत्वी कार्य निरूपित्व कारण किसको कहेंगे कहेंगे कार्य है तो कारण का बात आएगा तो कार्य बिना कारण ग्रह अनुपत् कार्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप कारण बोल करके नहीं कह कर पाएंगे तदर्थम कार्य ग्रह से आवश्यक अनुन्यास इसलिए हम जो कार्य कारण कहते हैं इसमें अनुन्यास प्रयोग करने से भी अनुन्यास होता है अच्छा इस पहले पहले सुनने से बिल्कुल लगेगा कि ये तो एकदम क्या बात कह रहे हैं हमको दिखता है ये कार्य है ये कारण है किन्तु ये सब खंडन कर रहे हैं अभी शब्द को लेकर के पहले पहले लगेगा किन्तु धीरे धीरे जितना ये बैठेगा लगेगा ये वास्तविक ये कुछ कार्य कुछ कारण नहीं है जिस समय घटो बन गया उसमें वो मिट्टी है नहीं है मिट्टी है तो घटो क्या चीज है कहेंगे तो कहेंगे मिट्टी अलग प्रकार की था ना अभी अलग प्रकार के पहले मिट्टी गोल था अभी थोड़ा ऐसे हो गया कहेंगे अच्छा इसमें कुछ नाम रूप परिवर्तन हो गया इसी को आप कार्य कारण भाव कहते हैं तथा तो कार्य कारण का अंतिम परिवशन हो जाएगा नाम रूप और ये नाम रूप क्या चीज है कोई कहेगा ये तो बिल्कुल वही है तो चाहे सोना को आप ये मुसी का चूहा बनाए चाहे सोना से गणेश जी बनाए सोना तो सोना तो ही है नहीं नहीं ये चूहा है ना इसका कीमत कम होगा ये गणेश जी है इसका कीमत ज्यादा होगा तो सोनार किनों मानेगा इस प्रकार की बात वो कहेगा सोना का चाहे चूहा बने चाहे गणेश जी बने सोना तो सोना ही है कि भक्त तो क्या कहेगा वो छोड़ेगा नहीं क्या गणेश जी का दाम अधिक होना चाहिए चूहा की अपेक्षा इसी प्रकार की सोना ले, को भाव नहीं अंतिम में क्या हुआ हम स्थल से सूक्ष्म में आ गए ये भाव ये सुख दुख ये क्या है वो कुछ सूक्ष्म चीज मन में होने वाला कुछ चीज वो तो बिल्कुल समान कर स्थल सूक्ष्म में क्या अंतर है जागरण सुख्न में क्या अंतर है हमको क्या है मन थोड़ा अधिक नजदीक है इसलिए मन का प्रभाव हमारे ऊपर अधिक होता है शरीर का प्रभाव और थोड़ा कम होता है हम जब धीरे धीरे शरीर से उठते हैं तब तो हमको मन का प्रभाव का एहसास होता है जो एकदम शरीर में लटे पटे रहते हैं जैसे पशु होते हैं उनको मन का कहाँ होता है बहुत सारे मनुष्य मिलते हैं शरीर में ही अधिक तादाद में है उनका मन का सुख दुख का इतना मतलब विचार नहीं है अपेक्षा घटक हो तो रहा होने फिर भी वो सुख में शिक्षा तो वही है कि अर्थात ये भी है की जैसे स्थूल है ऐसे सूक्ष्म है ये दोनों बिल्कुल बराबर है अगर हम अभी स्थूलों से महत्व हटा पाते हैं क्यों कहते हैं सूक्ष्म को दृष्टि में रख करके हम स्थलों का महत्व को हटाते हैं बिल्कुल ऐसे पारमार्थिकों का दृष्टि रख करके सूक्ष्म को भी हटा देना है ये जो अर्थात इससे थोड़ा सुखो होता है ये हमारा कार्य सिद्ध करता है घटो हमारा कार्य सिद्ध करता है जलानयन क्रिया करता है मिट्टी का पिंड वो नहीं करता है तो इसी प्रकार की हम कहीं ना कहीं कुछ अपना अर्थात आवश्यकता को बैठा दिए हैं प्रयोजनों को प्रयोजन चाहे स्थूल रूप से जलानयन हो अथवा तो प्रयोजन सुख हो ये दोनों प्रकार की तो इसी को ही कहते हैं कि इसको छोड़ना है ये प्रयोजन को छोड़ना है हमारा कोई प्रयोजन जगत में है नहीं इस प्रकार की हो जाएगा तो सत्य तो बुद्धि सूक्ष्म से भी हट जाएगा क्योंकि हमारा अंतिम प्रयोजन होता है सुख इस सुख का प्रयोजन के चलते हम छोड़ नहीं पाते इस जगत को तो अगर हमको बाह्य पदार्थ अनुभव नहीं है स्वप्नों में कैसा सोच सोच करके सुख पा लेता है तो क्यों कहते हैं कि ये सुख अर्थात ये सबसे अंतिम प्रयोजन वस्तु है उसी के लिए ही सब करता है तो इसी को जब ये विषय से मिलने वाला सुखों को भी जब छोड़ देगा तो वही काम है अंतिम तो, तो वही है कि सुख केवल रहेगा निरंतर वो आएगा दुख वास्तविक तो हमको वही है, में तो है। वह ये तो अर्थात ये है कि ये जो सुख विषय से जो सुख लेने का है इसलिए सारे शास्त्र क्या कहेंगे ये सुख नहीं है ये क्या है वास्तव ये दुख ही है इसलिए जगत जब दुख रूप दिखेगा दुख रूप दिखेगा अर्थात इसमें प्रवृति होने से क्षणिक थोड़ा समय तो सुख मिला किंतु अधिक समय वो पदार्थ का अभाव रहता है इसलिए अधिक समय दुख होता है तो जितने समय वो पदार्थ मिला नहीं तत्जन्य तो मन में जो कठिनता आती है वो तो अधिक कष्ट देता है तो किंतु उसको कष्ट को कोई स्मरण करना नहीं चाहता है अधिक समय मन में कष्ट होता है प्राप्त हो जाने से क्षणी को सुख होता है किंतु सुख इतना ज्यादा ये लगा देता है मोहर लगा देता है कि दुख की तरफ ज्ञान नहीं देता दुख की तरफ ज्ञान नहीं देने का कारण है कि दुख को हर कोई छोड़ना चाहता है उसको चिंता करना नहीं चाहता तो इसलिए उसका संस्कार ज्यादा बनता नहीं तो हम सुख को ही पकड़ लेते हैं जल्दी उसका संस्कार बन जाता है शास्त्रों कहता है कि जगत को दुख रूप ही इसलिए देखना है तो ये जो अर्थात तो विशेष से जो सुख मिलना है ये बुद्धि को बिल्कुल छोड़ना है इतना आसान नहीं है बहुत कठिन है ये अगर आप सहारे बाह्य पदार्थ को छोड़ देंगे मतलब तो छोड़ देंगे मतलब हट ही जाएंगे आप किसी प्रकार के बाह्य पदार्थ सुख नहीं लेंगे तब तो देखेंगे कि मन अपने आपको चिंतन करता रहेगा वहां गए थे इतना बढ़िया लगा दर्शन हुआ इतना एकांत था स्थान वो चिंता करेगा आप जागृत में भी कहेंगे कि नाना ये सब और चिंता नहीं करना है केवल मन तो शास्त्र में श्लोक में ये सब नहीं चलना चाहिए और मन क्या करेगा फिर जागृत में नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा स्वप्न में करेगा उसको फिर अर्थात तो वो सब चीज को स्वप्न में चिंता करेगा तो अंतिम समय तक चलेगा इसलिए कहा जाता है जब आपका स्वप्न भी शुद्ध हो जाएगा जानेंगे अंतपर में बहुत परिमाण शुद्ध हो गया तो स्वप्न ही व्यक्ति का वास्तव स्वरूप का मतलब सूचक है हमको किस प्रकार की स्वप्न होता है यही बताएगा कि हम वास्तव क्या हैं हम क्या दिखा रहे हैं जागृत अवस्था में उसका मतलब नहीं है ऐसे तो धीरे धीरे अर्थात और जैसे तादाद में हटेगा महत्व कुछ हटेगा किंतु एक ही अंतकरण से दोनों बन रहे हैं जब कोई चीज जागृत में प्रकाश होने का मौका नहीं मिलेगा वो स्वप्न में दिखेगा तो कारण क्या है कारण तो ये तो है कि अर्थात तो तो तो वही मन ये जागृत में भी है मतलब जो चित्त कहते हैं ये जागृत में भी है और स्वप्न में भी है और इसमें संस्कार है कि ये सुख तो चाहिए चाहिए किंतु तो जागृत में उसको मौका नहीं मिल रहा है तो कितने बार हम लोग सुनते हैं ना घर उसको बहुत ज्यादा डायबिटिक है इसलिए घर में उसको चीनी नहीं देते है वो क्या करेगा वो बाहर दुकान जाकर के चाय पिएगा चीनी वाला इसी प्रकार की ये मन जागृत में जो चीज नहीं कर पाएगा स्वप्न में उसको कराएगा किंतु तो धीरे धीरे जितना हमारा जागृत का संस्कार शुद्ध होते चलेगा धीरे धीरे स्वप्न भी उसी मुताबिक होंगे स्वप्न तो चित्त के अनुसार ही चलेगा तो चित्त जागृत वासना से जितना धीरे धीरे शुद्ध होगा तो स्वप्न भी उतना सिद्ध होगा और फिर कभी कभी देखेंगे कि स्वप्नों में भी देवदेवी दर्शन होगा और कभी कभी आगे देखेंगे कि स्वप्नों में भी कुछ शास्त्रों का विचार चल रहा है ये तो जब संस्कार ज्यादा होता है धीरे धीरे देखेंगे सुक्म चलता है अच्छा आगे टीका में जाय इतर तरह आश्रयाद अजातिर अतिव्यक्ता सिद्धियती तृतीय पंक्ति में टीका में इसलिए ये कार्य कारण भाव में इतर तरह आश्रय होता है इसलिए जो अजाती और अर्थात वास्तविक कहीं कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ना कोई स्थूल उत्पन्न हुआ न कोई सूक्ष्म उत्पन्न हुआ कुछ भी नहीं हुआ अति व्यक्ता सिद्धियती ये स्पष्ट एकदम सिद्ध होता है क्या होता है जब मन का अमनी भाव होने का संस्कार अधिक होता है ना? क्या करेगा कोई एक पूर्व संस्कार बस कि सुखाकार वृद्धि उत्पन्न आरंभ हो गया कहीं एकांत तो पूरा हो जाएगा बहुत अच्छा जंगल है मन कितना आनंद हो जाता है कहते हैं ये संस्कार अगर पड़ा होगा तो देखेंगे जैसे ही आप मन शांत हो गया कुछ भी करना नहीं है खाली बैठे हैं वो अगर आ जाएगा जैसे ही अमनी भाव संस्कार जिसका ज्यादा है वो तुरंत उधर ही काट देगा क्यों उसको चिंता करता है बिल्कुल वो वृत्ति ही नहीं उठाना शांत रहना तो फिर आगे शांत रहेगा और वो शांत रहते रहते वृत्तिन अवस्था रहते रहते जब उसका संस्कार बढ़ेगा फिर वो ही इतना अच्छा लगेगा कि ये जो अर्थात तो एकांत जंगल वो भी और अच्छा नहीं लगेगा वो भी तो वृत्ति चलता है एकांत जंगल अगर आएगा तो कभी बाजार भी आ जाएगा तो बिल्कुल उसको सब साफ करेगा इसी को कहते हैं कि आगे तो इसलिए योग सूत्र वाले कहते हैं ना अंतिम आपका विचार चलेगा अन्यथा ख्याति मैंने अन्यथा ख्याति प्रकृति पुरुष का भेद हम पुष्कर असंग है पुरुष है इस प्रकार की ये ज्ञान चलेगा चल के आपको निश्चय कर देगा हम तो असंग है जिसको वेदांति लोग कहेंगे तुम पदार्थ तो शोधन योग और सांख्य में यही उनका चूड़ान्त है तो इसी प्रकार की अन्यता ख्याति होने से क्या होगा तो आगे फिर तत्रापी भी कुछ, कुछ उसमें भी जो थक जाएगा आगे और वो मैं असंग हूँ पुष्कर पला शब्द ये विचार भी नहीं करेगा क्या होगा कहते हैं बिल्कुल बंद हो जाएगा शांति वाला पुरुष प्रकृति का पृथक होना ही मुक्ति पे हाँ. लेकिन योग शास्त्र वाला आप कुछ भी जान करो अंतिम में वो असंप्रज्ञा समाज हो जाएगा मतलब त्रिवृति भी चला जाएगा और न असंप्रज्ञा तो अंतिम नहीं है आगे निर्वीज वही तो पहले निर्विजय अर्थात वो उनका प्रक्रिया में कुछ दिक्कत हो रहा है असंप्र समाधि में तो आपको त्रिपुटी नहीं रहेगा बोलते हैं हम तो अभी कुछ भी ज्ञान कर रहे हैं कोई भी करो ध्यान कल्यता बोलते हैं फिर एक ही मन एक ही हो गया त्रिपुटी भावता संप्रदा फिर असंप्र जाति भी हो गया मतलब विशेषभाव हो जाएगा उसके बाद वो समाधि बन जाएगा बोलते है तो लेकिन यहाँ तो आपको जो पुरुष और प्रकृति का अंतर कहां यही जो समाधि हुआ ये समाधि का विषय जब मैं पुष्कर फलाशपत निर्लप विषय आप घट को भी बना करके समाधि कर सकते हैं और पुरुष का जो स्वरूप है मेरा स्वरूप इस विषय को जब समाधि करेंगे तब तो वो दृढ़ हो जाएगा कि मैं तो असंग ही हूँ लेकिन मैं जान गया। तो, तो यहाँ तो मैं अर्थात तो असंग हूँ इस प्रकार की मतलब दृढ़ता विचार रहेगा वास्तविक असंप्रज्ञात समाधि में विचार नहीं चलेगा असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष हो अन्य अर्थात तो उस समय में केवल संस्कार रूप से कुछ पदार्थ रहेंगे उस समय में कोई वृत्ति नहीं रहेगा किंतु ये जो संस्कार रहेगा ये आगे चलाएगा वृत्ति अगर वो संस्कार आपको पुरुष का संस्कार हुआ है तो फिर जब वृत्ति चलेगा फिर वही पुरुष का वृत्ति चलेगा पुरुष अर्थात मैं असंग हूँ कूटस्थ हूँ किसी जगत के साथ हमारा संबंध नहीं ये वृत्ति को चलाएगा तभी तो आपको क्या संस्कार है आप क्या असंप्रज्ञाति समाज मतलब किस विचार को लेकर के असंप्रज्ञात में गया इसी समय में आपको क्या संस्कार है ये निर्णय करेगा कि वो असंप्रज्ञात समाधि से आने के बाद आपको क्या फिर विचार चलेगा किंतु तो जिसको पुरुष समाधि हो करके असंप्रज्ञात में गया उसका संस्कार भी पुरुषों का हुआ आगे उठेगा तो फिर पुरुष का चलाएगा किंतु तो निर्विजय कहते हैं ये और चलाएगा नहीं अर्थात सुसुप्ति अवस्था में जाएगा धीरे धीरे अर्थात ये बिल्कुल और चलेगा ही नहीं बिल्कुल सुसुप्ति होगा ये अगर बढ़ेगा तो होगा कि दिन में बारह चौदह घंटा शुशु रहेगा निर्वीज मतलब अर्थात तो अभी क्या होगा चित्त में जैसे पहले घट का संस्कार था बाद में पुरुष का संस्कार हुआ अभी निरोध का संस्कार हो रहा है अर्थात तो बंद होने का संस्कार हो रहा है इसका भी संस्कार बनेगा धीरे धीरे पहले आपको पुरुषों का संस्कार था इसलिए चलता था तो पुरुष में चलता था अभी आपको धीरे धीरे निरोध का संस्कार बढ़ रहा है तो निरोध का संस्कार ज... मतलब निरोध अवस्था रहेगा अथवा पुरुष अवस्था रहेगा ये दोनों चलेगा धीरे धीरे निरोध अवस्था बढ़ेगा निरोध अवस्था बढ़ेगा नहीं तो बाहर आएगा तो पुरुष थोड़ा चलेगा जिसको कहा जाएगा कि षष्ठ अथवा सप्तम भूमिका होगा निरोध अवस्था प्राप्त करना यह कब हो पाएगा जब आपको पुरुष ऊपर वही अर्थात समाधि होगी ब्रह्माकार वृत्ति में समाधि नहीं हो करके आप निरोध के तरफ जा ही नहीं पाएंगे मतलब जो शांत सिद्धांत के बिना कुछ कुछ उज्ञान कार्यक्रम उनके लिए तो कुछ उज्ञान न मुक्त कैसे होगा समाधि किसी चीज में कर मुक्त कैसे हो जाएगा नहीं होगा वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा इसलिए वो आया ना मतलब तृतीय अध्याय योग सूत्र में तो वही सब कहता है आप सूर्य के ऊपर समाधि करेंगे तो आपको भुवन लोक का ज्ञान होगा आप अपना संस्कार के ऊपर ध्यान समाधि करेंगे तो आपका आपका पूर्वजन्म का ज्ञान होगा इसे बहुत कहा गया इसके ऊपर ध्यान करेंगे तो ये ज्ञान होगा इसके ऊपर ये सब होगा अब मुक्ति कैसे होगा वो सब सिद्धि है तो इसलिए हम लोग जो लोग वेदांत तो विचार करते हैं हमको अगर कभी भी ध्यान करना है तो स्वरूप का ही ध्यान करना है क्यों घट के ऊपर ध्यान करना है फिर बाद में जब थोड़ा चित्त एकाग्र होगा उसको फिर स्वरूप में लेना है और उस समय में चित्त संस्कारित हो गया घट में और उसको फिर हटा करके स्वरूप में लेना कठिन पड़ेगा कहेंगे बिल्कुल स्वरूप की तरह जा ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे तब तो ठीक है फिर आप राम हरि गोविंद गोपाल कहीं करिए बहुत ज्यादा स्थूल रहता है तो पहले जो वेदांत का शांति में भी समझ गया पुरुष है, वो समाधि करेंगे तो निश्चित रूप में ही करना चाहिए अर्थात तो मैं तो मैं ही हूँ और कुछ नहीं हूँ बाहर कोई पदार्थ का ध्यान करने का बिल्कुल वेदांत में आवश्यक नहीं है शिव जी के ऊपर गंगा जी के ऊपर आकाश के ऊपर ये सब आवश्यक नहीं है मैं मेरे ऊपर ही ध्यान करूँ मैं कहने से मैं काला हूँ गोरा हूँ मोटा हूँ पतला हूँ यही आता है कहता ना उसको हटाइए हटाते रहिए कितने बार हटाएंगे जब तक तो ये पूरा हट नहीं जाता है केवल इतना रहना चाहिए मैं मैं हूँ मैं ना कोई नाम वाला हूँ ना कोई रूप वाला हूँ ना कोई गुण वाला हूँ कुछ नहीं है और रूपो, नाम निर्गुण अगुण इस प्रकार की ही चले हजार बार कर, हजार बार चले हजार बार मन लाएगा आप तो ये है आप तो वो है हजार बार हटाएंगे कष्ट हो सकता है किन्तु इसमें जो सफल हो जाएगा काम जल्दी होगा उसका सीधा जब ध्यान लगेगा तो स्वरूप में ध्यान लगेगा उसका तो काम जल्दी होगा निश्चित रूप से इसलिए हम लोग जो साथ साथ में सांख्य योग इत्यादि पढ़ते हैं ना इसमें मदद करता है ये सब चीज को प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है निर्विकल्पीज निर्वीज समाधि और तो हाँ ये एक ही में आ जाएगा बीज तो तो तो और संस्कार जो की असंप्रज्ञात तो में रहता है मतलब संस्कार नहीं रहा इसे आपका लग रहा है लेकिन संस्कार शेष मतलब संस्कार शेष हो अन्य असंप्रज्ञा तो असंप्रज्ञात ना असंप्रज्ञात अवस्था में अर्थात संस्कार से अभी बचा है निर्विजय अर्थात धीरे धीरे वो भी जाएगा सब हाँ मतलब, मतलब निर्विकल्प हा, मतलब निर्विचार अस्मिता नहीं है आनंद नहीं है वो सब निर्विकल्प में जाएगा क्योंकि जो सभी विकल्प में जो चार प्रकार की है तो वितर्क विचार भि� अस्मिता आनंद ये चार प्रकार की नहीं रहना तो नहीं रहना किंतु तो उसका संस्कार बना रहेगा ये असंप्रज्ञात कहेंगे अर्थात असंप्रज्ञात का परिपक्व अवस्था निर्भि जाएगा टीका में तृतीय पंक्ति में था इतर इतर आश्रयाद अजातिर अति व्यक्ता सिद्धियति अतिव्यक्ता अर्थात स्पष्ट क्योंकि कार्यकारण भाव निश्चय नहीं हो पा रहा है इसलिए अजाति ही स्पष्ट है जन्म कभी किसका होता ही नहीं है मैं पहले भी था अभी भी हूँ आगे भी रहूंगा ये शरीर मन बुद्धि ये सब कोई नहीं रहेंगे कोई थे भी नहीं पहले अच्छा जय माना दी आगे टीका में त्र पूर्वाध हम प्रश्न द्वारा विवृणती पूर्वाध श्लोक का प्रश्न करके भाष्य आरम्भ करते हैं भाष्य में कथम बुद्धेर अजाति ही परिदीपिता इतिहा बुद्धि बुद्धि के लिए कहा था पंडित मनी ही अर्थात परस्पर में विवाद करने वाले वो कैसे अजाति परिदीपिता उनके द्वारा अजाति कैसे कह दिया गया इत्याह। यदत हेतुफलो पूर्वापरा हे परिदीपकम् पिज्ञान तरीदीपक इत्यर्थः हेतु और फल में पूर्वापर का अपरिज्ञान हो रहा है हेतु हो गया धर्मा धर्म फल हो गया शरीर इसमें से कौन पहले है कौन बाद में है ये पता नहीं पाएंगे पहले धर्मा धर्म हुआ इसलिए शरीर मिला अथवा तो शरीर होने से धर्मा धर्म। ये नहीं पता चलता है तत्व तो तो यही ही अजाते है परीपक यही जो अपरिज्ञान हो रहा है पता नहीं चल रहा है यही अजाति अर्थात जन्म नहीं होता है इसी का अवबोधक बताता है टीका में नियते पौर्वापर्य निर्धारिते जाति ही जहां तो ये पहले है ये बाद में है ऐसा जहाँ निश्चय हो जाएगा वहाँ जाति जाति अर्थात जन्म जहाँ निश्चय हुआ कि ये पहले ये बाद में वहाँ हम कह देंगे इसका जन्म हुआ क्योंकि ये बाद में आया तद तो अभाव सिद्धि तो पौर्वापर्य निर्धारण अभाव में जाति की असिदि जाति अर्थात जन्म पौर्वापर्य पौर्वापर्य पूर्व पर कौन पूर्व है कौन पर है निश्चय हो जाएगा तो जन्म कह देंगे और निश्चय नहीं होगा तो किसका जन्म हुआ कौन पूर्व है कौन पर है पता नहीं चलता द्वितीय अर्थ हम श्लोक का द्वितीय अर्थ जायमानाधि धर्मांत कार्य अगर पता चल रहा है तो कारण भी पता चलना चाहिए टीका में कार्य ग्रहणे कारणम ग्रहितव्यम इति कुतो नियम्यते ते तत्र कार्य का ग्रहण होने से सिद्धांति कहते हैं कि कार्य का ग्रहण अगर हो रहा है तो कारण का ग्रहण होगा अगर घटो दिख रहा है तो मीठी दिखेगा तो दिखेगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं कुतो नियम्यते आप कैसा ऐसा नियम बना देते हैं कार्य अगर दिखेगा तो कारण भी दिखना चाहिए सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाईश्य में जायम ही चेत धर्मो गृह्य धर्म अगर जायम उत्पन्न होता है ऐसे अगर पता चलता है धर्मो पांच नंबर टिप्पणी कार्यम स्पष्ट करते कार्य अगर उत्पन्न होता है ऐसे ग्रहण होता है आगे भाष्य में प्रथम तस्मात पूर्व कारण न गृहते कार्य अगर दिखता है तो कारण उसे पूर्व में क्यूँ नहीं दिखेगा अगर हमको पता चलता है कि ये कार्य है फिर हमको दिखना चाहिए ये कारण है ठीक है में कार्य कारण ओर नियत संबंध आश्रयात, दुर्ग्रहत्वाद अजातिर एवं वस्तु ज्ञापिता इति थी कार्य कारण का बीच में नियत संबंध वाला ये कार्य कारण नियत संबंध वाला है ये कार्य है ये कारण है उनका बीच में संबंध ये निर्धारित है ऐसे दुर्ग्रहत्वाद ऐसे आप निश्चय करके नहीं कह पाएंगे दुर्ग्रहत्वाद अजाति रे वस्तु तो ज्ञापिता वस्तु तो अजाति ही है अर्थात तो किसी का उत्पन्न नहीं हो रहा है घट बोल करके कुछ पदार्थ का उत्पन्न नहीं हो रहा है किसी को छांदोग्य में कहा गया वाचारम्भ विकारो नाम अध्ययम वृत्ति का इत है सत्यम जिस समय में, में घट बन गया उस समय में मिट्टी ही है घट एक है कहते हैं वो तो शब्द व्यवहार करते हैं आप व्यवहार करते हैं शब्द दूसरे लोग ही मान लेते हैं चलो क्षमता है तो वास्तविक तो ही कोई पदार्थ नहीं है इसलिए कार्य के ऊपर बुद्धि धीरे धीरे हटाना है भाष्य में अवश्यम ही, अवश्याम ही अच्छा पंक्ति चला अवश्यम ही जायम ग्रहिता तनकम ग्रहीतव्यम जायो जो ग्रहित्री ये कार्य है उसको जो ग्रहण कर रहा है वो तजनक तजनक अर्थात जनक कारण कारण का भी ग्रहितव्यम अगर कार्य ग्रहण हो रहा है तो कारण का ग्रहण होना चाहिए जन्यजनक हो से अनपेतत्वात जन्य और जनक का बीच में संबंध को आप निराकरण नहीं कर पाएंगे अगर जन्य है तो जनक रहेगा तो अगर जन्य आपका नहीं जनक नहीं है तो फिर जन्य भी नहीं रहेगा ये आप नहीं कह पाएंगे आगे भाषे में तस्मात जातीर परिदीपकम तद तो इत्यर्थ इसलिए जो कार्य कारण का ज्ञान नहीं होना निश्चय रूप से ये कार्य है ये कारण है ये जो ज्ञान नहीं हुआ यही अजाति का परिदीपक अजाति किसी का जन्म नहीं हो रहा है दुर्ज्ञान तत्शब पराम जो भाष्य में कहा तस्मापक तद, तद का टीका में कहते हैं कार्य कारण दुर्ज्ञान कार्य कारण इसका ज्ञान नहीं होना कौन कार्य कोण ये पता नहीं चलना यही निश्चय करता है कि जन्म नहीं होता है ये श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में वस्तुनो वस्तु तो जन्म नास्ती विकल्प पूर्वक साधयती वस्तु न ष्ठी वस्तुतः तो मतलब हाँ। ये हेतु में पंचमी अर्थात वास्तव वस्तुत वस्तु तो हाँ, का जन्म नहीं होता है वस्तु का अर्थात पारमार्थिक पदार्थ का जो सत्य है तो सत्य पदार्थ का वास्तव जन्म नहीं होता है ये बताने के लिए विकल्प करके बताते हैं अच्छा शो वा परस किचिव वस्तु तो जैसा है ऐसा स्वतः वा अपि अपि पर उभयतः न किंचित वस्तु जायते अर्षत असत वा अपि न किंचित वस्तु जायते पूर्वार्ध में स्वतः परतः पंचमी का अर्थात कारण अर्थात स्वतः कारण से कोई उत्पन्न नहीं होता है परत कारण से भी कोई उत्पन्न नहीं होता है उभय कारण उससे भी कोई उत्पन्न नहीं होता पर उत्तर अर्थ कार्यो को कहा जो सत है उसका जन्म नहीं होगा जो असत है उसका जन्म नहीं होगा और जो सदसत है उसका जन्म भी नहीं होगा ये सदस्य कौन होगा अर्थात स्वतः स्वतः अर्थात स्वतः स्व अर्थात सुषमा घट से वो घट बन जाएगा नहीं बनेगा और परत पट से घट बन जाएगा वो भी नहीं बनेगा और घटो पट दोनों मिलकर के एक घट बना देंगे वो भी नहीं होगा ये कहते हैं अर्थात सो से सो नहीं बनेगा दूसरे से भी ये सो नहीं बन जाएगा ये इसी को लेकर के मतलब इसी के ये कहने का अर्थात सांख्य लोग कहते हैं इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये पर्वत से भी नहीं बनेगा स्वतः से भी नहीं बनेगा इसलिए वो सो पहले था इसीलिए वो सत्कार्यवादी कहते हैं क्योंकि तो स्वतः है पर्वत इस प्रकार की कोई नया पदार्थ का जन्म नहीं हो पाएगा जैसे वैशेषिक लोग कहते हैं नहीं, से मतलब मतलब गट से, गट नहीं से नहीं बन सकता मतलब ये परत अर्थात तो जो कार्य कारण ये सब निषेध कर देता है ना सिद्धांत तो, तो मिट्टी से जब घटो बनेगा कहेगा सिद्धांत कहेगा ये दोनों अलग अलग है क्या वास्तव नहीं है ये तो केवल नाम और उपबुद्धि में आने से कहते हैं मिट्टी और घटो अलग है कहते ना सोनार के पास जाएंगे वो सोना और गणेश जी इसमें अंतर करेगा वो नहीं करेगा खाली कहेगा हम बनाने का चार्ज हमको दे दीजिए सोना इतना था हम अभी गणेश जी आपको दे रहे हैं हम बनाया इसका हमको आप खर्चा दे दीजिए यही है नाम रूल तो वास्तविक तो सोना तो उतना ही है टीका तो, में क्वचित वस्तुनो वस्तु तो जन्म नास्ती वस्तुतः वस्तु तथा तो, तो तो पार्थिकार्थिक जन्म नहीं है इति। अस्मिन अर्थे हेतुअंतर पर श्लोक दर्शयति। दर्शयती ये श्लोक अन्य हेतु कहता है अर्थात जन्म किसी का नहीं होता है अजाति है अजाति के लिए अभी हेतु अन्य हेतु दिखाते हैं पहले आजाति के, के लिए कह दिए आप कार्य कारण भाव नहीं कह पा रहे हैं कौन पहले कौन बाद में ये निश्चय नहीं होगा तो जन्म नहीं हो सकता है अभी कहते हैं कि कार्यकरण का बात नहीं है आप बोलिए कि किससे होगा और कौन होगा ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे तो, तो यही सिद्ध होता है अर्थात तो सिद्धांत में भाष्य में इत न जायते किंचित इसलिए किसी का उत्पत्ति नहीं होती है इतश्च कहा ठीक है में कहते हैं इत शब्दार्थ में वो स्फोरितुम जायम अनुद्य सोढ़ा विकल्प ये इस कारण से भी किसी का जन्म नहीं होता है इस कारण किस कारण कहते हैं इसी को बताने के लिए जायमान अनुद्य सोढ़ा तो विकल्प यती छह प्रकार की विकल्प करते हैं तो सस, धा प्रत्यय होने से सोढ़ा बनता है सर उत्तरार्ध को स्टुत्व भी हो जाता है सोड़ा। में वस्तु स्वतः सदस नजा वस्तु स्वतः परत उभयो सद सदसद वा जायते न तस् कन चिदी प्रकार जन्म संभव अच्छा जो जायमान वस्तु होता है अर्थात तो जो उत्पन्न होता है जिसका जन्म होता है वो स्वतः अर्थात अपने से जन्म हो जाएगा परतः दूसरे से जन्म हो जाएगा उभयतः स्व और पर मिल करके उससे बन जाएगा ये नहीं हो पाएगा और जो कार्य होता है वो कार्य पहले था फिर बन गया असत पहले नहीं था बाद में बन गया और सदा सद मिल करके जाते यही छह विकल्प हो सकता है पहले विकल्प दिखा दिया अब एक आगे कहते हैं न तस्य कन चीज प्रकार जन्म संभव किसी प्रकार से भी इसका जन्म नहीं हो पाएगा ठीक टीका में सर्वेश पक्षेश दोष सर संभावना सूचयति न तस् ये छह पक्ष में दोष संभावना दोष है इसको पहले कहते है न तचिद प्रकारेण जन्म संभवति भाष्य कह दिया अर्थात पहले प्रतिज्ञा कर दिया किसी प्रकार से नहीं हो पाएगा तत्र तो तम दूषयती आद्यम अर्थात स्वतः स्वयं जन्म आपने से आपने का जन्म ये तो हो नहीं पाएगा भाष्यम कहते हैं नाव स्वयम अपरिनिष्पन्नवाद स्वतः स्वूप स्वयम है जायते यहाटस्त घट न तावत ताव था प्रथमम स्वयं एवं अभी घट घट से जन्म होगा अभी घटो जन्म नहीं हुआ है जन्म होगा किससे कहते वही तो घट से तो जो घट अभी जन्म नहीं हुआ है वो भी विद्यमान है क्या नहीं है तो फिर उसी घट से ये घट कैसे जन्म होगा वो तो स्वयं ही नहीं है अभी तो इसको कहते हैं स्वयं एवं अपरिष्पन्न तो तभी विद्यमान नहीं है इसलिए स्वतः स्वरूपात स्वयं जायते स्वतः निष्पन्नत्व स्वतः स्वरूपात स्वतः का अर्थ कहते हैं स्वरूपात अपने स्वरूप से स्वयं जायते यथा घटस तस्मादेव घटात वो घट उसी घट से तो जो ये घट उसी घट से जन्म हो जाएगा नहीं होगा तो ये जैसे उसी बात है टीका में स्वयम एवं कार्यम कार्य अनुस्वार टीका में स्वयं स्वयमेव जायम कार्यम चतुर्थ पंक्ति में टीका में जो कार्य अभी जायमान होगा अर्थात उत्पन्न होने वाला है स्वस्म एवं स्वरूपात नावत जायते स्व स्वस्वरूप से अर्थात घट उसी घट से जन्म हो जाएगा ये नहीं होगा क्यों स्वयं एवं स्व अपेक्षा मंत्रेण स्व कारण अधीनतया अपरिनिष्पन्न स्वयं एवं स्व कारण अधीनतया क्योंकि स्वयं स्वयं से जन्म होगा तो स्व कारणो अधीन हो गया तो अपेक्षा के बिना अपरिनिष्पन्न घट घट से ही जन्म होगा और वह घट अभी जन्म हुआ नहीं तो अभी घटो है नहीं तो उसी से वो स्वयं कैसे जन्म होगा ये तो बिल्कुल असंभव बात है अन्यथा अगर कहेंगे कि वही घटो उसी घटो से जन्म हो जाएगा अगर कहेंगे तो अन्यथा स्व शो, स्वसिद्धे है स्वसिद्धि रीति आत्माश्रया वो घटो होने से वो घट की जन्म होगा ये तो इसको कहते हैं आत्माश्रय अर्थात आत्मा अर्था था था में आश्रित तो हो गया अर्थात स्वयं स्वयं अर्थात स्वयं अपने अर्था कंधे पर बैठ गया जैसे बात है ये कभी संभव नहीं है प्रथम विकल्प ये हुआ नहीं घटाद एव घटो जायमानो दृष्टो अस्थि घट से घट जायम उत्पन्न होता है ये नहीं देखा गया है उसी घट से उसी घट बन जाएगा ये कभी नहीं हुआ है ये प्रथम विकल्प हो गया आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्णमुद्य पूर्णश